आने वाले छह दिनों में कोई अनहोनी ना हो इस वजह से विक्रांत ने इन दिनों ना तो अपना कोडवर्ड जानने की कोशिश की और ना ही सी अदृश्य शक्ति की, की। शक्ति की तरफ से उसे पृथ्वी कोडवर्ड ना दे दिया जाए जिसके चलते उसका न्यूजीलैंड जाना कैंसिल हो जाए और मजबूरन यही रहना पड़े इसी वजह से उसने इन छह दिनों तक काम से बिल्कुल दूरी बनाए रखी बल्कि वो खुद के न्यूजीलैंड जाने की तैयारी करता रहा पहले तो विक्रांत ने मार्केट जाकर खुद के लिए कपड़े वगैरह खरीदे फिर उसने अपना क्रेडिट कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाए इसके साथ ही उसने ऑनलाइन खुद के लिए एक गाइड को भी हायर किया उसने न्यूजीलैंड एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसके साथ विक्रांत इन दिनों में अपने पुराने दोस्त से भी जाकर मिला मोनिका और रिया तो उसके घर के पास में ही रहती थी ऐसे में उनसे विक्रांत की रोजाना मुलाकात हो जाती थी इनके अलावा विक्रांत ने अपने पुराने और बेहद ख़ास दोस्त सरताज के साथ भी मीटिंग की सरताज अपने गैंग के साथ मिलकर विक्रांत का जिम अच्छे से चला रहा था जब सरताज को यह पता चला कि विक्रांत इस वक्त शहर में है तो फिर उसने खुद ही कॉल करके विक्रांत से मिलने की इच्छा जाहिर की उसने एक दिन खुद ही घर आकर विक्रांत को जिम का सारा हिसाब किताब समझा दिया विक्रांत का जिम वाला बिजनेस नॉर्मल ही चल रहा था सबसे अच्छी बात यह थी कि इस बिजनेस की वजह से सरताज और उसकी गैंग को काम मिल गया था अब वो लोग चोरी चकारी का काम छोड़कर ईमानदारी से कमाने में लगे हुए थे विक्रांत के लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात थी विक्रांत एक दिन टाइम निकालकर अपने जिम भी घूमने के लिए गया था वहां जाने पर पता चला कि जिम के बगल में एक कॉस्मेटिक की शॉप भी खुल गई है वो शॉप कोई लड़की चलाती है और ब्लॉन्ड सरताज ने उससे अपना टाँका भिड़ा लिया है उन दोनों का इश्क इतना परवान चढ़ चुका है की अब जल्द ही वो दोनों शादी भी करने वाले है विक्रांत को जब यह खबर मिली तो फिर वो काफी खुश हुआ उसने सरताज को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बधाई भी दी विक्रांत जब जिम में पहुंचा तो उसे वहां कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आया बस अब यहाँ पर कुछ नए ट्रेनर नजर आ रहे थे जिनके बारे में सरताज ने पहले ही विक्रांत को बता दिया था जिम में घूमते हुए विक्रांत को एक बार फिर से नैना की याद आने लगी खास पर जब वो जिम के भीतर बने ताइकवाण्डो रिंग में पहुंचा उसे आज भी अच्छे से याद है कि इसी जगह पर नैना उसे ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देती थी विक्रांत तुम तुम ये पागलों की तरह दुश्मन पर क्यों टूट पड़ते हो ट्रिक से मारा करो ट्रिक से ये देखो ध्यान से पहले ये अपने दोनों हाथ छाती के पास लाकर इस तरह फिक्स करो और अब लेफ्ट पैर जमीन पर टिका कर के राइट वाले लेग को हवा में उठाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाओ हाँ तो मुझे सिखा रही हो या मार रही हो ए पागल जो पिटता है वही तो सीखता है अच्छा अच्छा रुको बताता हूँ विक्रांत खेल खिलाता हुआ नैना के पीछे दौड़ पड़ता है और उसे अपनी बाहों में भरकर छेड़ने लगता है चलो चलो आज तो मैं घर पर मैं इसे सिखाऊंगा नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं सीखना जब विक्रांत जिम के भीतर ताइक्वांडो वाले रिंग के आसपास टहल रहा था तो कुछ देर के लिए वो पुरानी यादों में खो गया था वो अपने और नैना के साथ बिताए हुए खुशी के पलों को याद करने लगा उसे अच्छे से याद है कि ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए नैना उसे यहीं पर लेकर आती थी विक्रांत एक बार फिर से नैना की याद में डूब चुका था वो काफ़ी भावुक हो चुका था ठीक है आ रहा हूँ मैं तुम किसी भी सिचुएशन में हो कुछ भी कर रही हो मना कर ले आऊँगा चार दिन बड़े जल्दी बीत गए और फिर विक्रांत के पासपोर्ट के वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ चुका था विक्रांत इसी बीच में एक बार फिर से अपने गाँव में गया और वहाँ से पासपोर्ट वाला काम पूरा करके वापस आया वहाँ से लौटने के बाद अगले दिन उसे वीजा के काम के लिए दिल्ली निकलना था कर रहे थे जैसे विक्रांत ने न्यूजीलैंड के वीजा के लिए उनसे बात की थी तुरंत ही उन्होंने विक्रांत का काम करवाना शुरू कर दिया था मात्र चार दिन के भीतर ही उन्होंने विक्रांत का वीजा रेडी करवा दिया था विक्रांत जब उनसे मिला तो उन्होंने विक्रांत का फिंगरप्रिंट समेत तो उसका फोटोग्राफ वगैरह लिया और सिफारिश लगाते हुए उसके लिए इतनी जल्दी वीजा बनवाया इस वीजा को बनवाने के लिए उन्होंने फॉरन मिनिस्ट्री की विशेष ताकत का इस्तेमाल किया था ऐसे में उन्होंने विक्रांत को हिदायत दिया की वो न्यूजीलैंड जाने के बाद वहाँ पर कोई इधर उधर की हरकत मत करना वहाँ तुम आम आदमी की तरह जा रहे हो तो प्लीज वहाँ पर पुलिस बनने की कोशिश मत करना अगर तुमने वहाँ पर कोई गड़बड़ की तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो प्लीज वहाँ कोई गड़बड़ मत करना उन्होंने विक्रांत के लिए अभी 10 दिन का वीजा परमिट तैयार करवाया था यानी की दस दिन के भीतर ही विक्रांत को अपना काम खत्म करके लौटना होगा हालांकि मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत से यह भी कहा था की अगर जरूरत पड़ी तो वीजा का टाइम लिमिट बढ़वाने की कोशिश भी करेंगे हालांकि विक्रांत की कोशिश यही रहेगी कि वो दस दिन के भीतर ही नैना को ढूंढकर वापस इंडिया लौट आए सब कुछ होते होते छह दिन बीत गए छठे दिन विक्रांत की फ्लाइट आधी रात को मुंबई से ऑकलैंड के लिए थी विक्रांत को फ्लाइट में विंडो सीट मिली हुई थी वो विंडो सीट पर बैठा हुआ था और खिड़की के सहारे से वो बाहर का नज़ारा देखते हुए चला जा रहा था फ्लाइट में बैठे बैठे ही उसने अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया उसने अपने नए कोडवर्ड को इसलिए जानने की कोशिश की क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसे अदृश्य शक्ति की तरफ, तरफ से पानी कोडवर मिल जाए और फिर पानी कोडवर मिलने के बाद लेकिन पानी कोडवर मिलने के बाद विक्रांत को और कॉन्फिडेंस आ गया था अब उसे पूरी उम्मीद थी की जल्द से जल्द उसे नैना मिल जाएगी अदृश्य शक्ति का कोडबर हासिल करने के बाद विक्रांत ने नोटिस किया की उसके ठीक बगल वाली सीट खाली पड़ी थी इस सीट की बुकिंग जिया ने की थी जिया अब नहीं आ रही थी ऐसे में वो सीट खाली पड़ी हुई थी विक्रांत को जिया के बारे में सोच सोच कर थोड़ा दुख भी हो रहा था उसे रिग्रेट फील हो रहा था कि काश जिया साथ में आ गई होती तो वो इस वक्त उसके बगल में बैठी होती और अगर जिया होती तो कम से कम विक्रांत के पास बात करने के लिए कोई होता वो अकेले बोर तो नहीं हो रहा होता आगे में यस आगे में अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी एक बार के लिए तो विक्रांत को लगा कि शायद जिया आ गई उसने इसी क्यूरसिटी से तुरंत पीछे मुड़कर देखा वहां पर एक लड़की बैग टांगे हुए अंदर बड़ी चली आ रही थी उसकी माँ की आंख विक्रांत उसको देखकर दंग रह गया उसके तो होश ही उड़ गए थे वो लड़की सीधे आकर विक्रांत के बगल सीट पर बैठ गई बॉस अकेले अकेले मुझे छोड़ दिया चलो कोई नहीं अब तो वह आ गई